नमस्कार मैं हूँ मीरा जोशी और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 एफएम करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का एवं श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र पुणे के पास देवरोड से आलोक शर्मा जी जुड़े हुए हैं जो एक फुटबॉल प्लेयर है और वर्तमान समय में अपने एक फाउंडेशन को चला रहे हैं और फुटबॉल में अपना विशेष जो है बच्चों को सिखाते भी हैं और आगे भी बढ़ा रहे हैं और खुद भी अलग अलग जगह पे उन्होंने काम किया है फुटबॉल प्लेयर बनकर उन्होंने अच्छे मैच खेले हैं और कुछ विशेष अवार्ड्स हैं उनको मिले हैं तो आप सभी की तरफ से आलोक शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है जी, जी, जी मैं फुटबॉल फुटबॉल पे इस साल से फुटबॉल खेल रहा हूँ मैं प्रोफेशनल भी खेल चुका हूँ नेशनल भी खेल चुका हूं। अभी मैं कोचिंग भी करता हूँ सर पुणे यूनिवर्सिटी से तो पुणे यूनिवर्सिटी को 10 साल गर्ल्स और बॉयस को 10 साल से कर रहा हूँ सर क्या बात है क्या बात है अनोक जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में हमारे सभी श्रोताओं को जरूर बताइए सर मेरे पापा तो आर्मी से बिलोंग करते थे आपके एक हाउस वाइफ थी मेरे को छाई लोग भाई थे अच्छा मेरी एक मेरी एक सिस्टर है जो मेरठ में सेटल है अभी मैं आर्मीज में जॉब करता हूँ सिग्नल्स में हूँ मम्मी घर पे रहती है सर अच्छा अभी पापा तो एक्सपायर पापा तो एक्सपायर हो चुके हैं सर हम्म अलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए और मैं चाहूंगा की जैसे स्पोर्ट्स के बारे में आप अभी टीचिंग भी कर रहे बच्चों को तो अच्छा लगा और मैं चाहूंगा की जैसे की करियर इन स्पोर्ट्स इस विषय को जब भी बात करते हैं तो काफी बच्चों को जो है ना क्यूरियसिटी है करना भी चाहते हैं लेकिन कुछ थोड़ा सा जो है ना ये करिकुलम से हटके हो जाता है कभी कभी पढ़ाई के साथ साथ जोड़ने में दिक्कतें आती हैं और कई हमारे जो माता पिता हैं जो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं वो बोलते हैं कि भाई स्पोर्ट्स वोर्ट्स जो है पहला पढ़ाई करो फिर बाद में इसको देखा जाएगा कई मान्यता है। तो मैं मैं कि आज के सा, मैं कुछ पेरेंट्स पेरेंट्स यही बोलूंगा लाइफ में स्कूल टाइम से ही बच्चों को अगर स्पोर्ट्स में रखा जाए तो वो आगे डेवलप हो सकता है सर अच्छे से अपना करियर पे फोकस कर सकता है कोई कोई बच्चा ऐसा होता है की सर ओनली पढ़ाई पे फोकस करता है लेकिन पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा स्पोर्ट्स भी बहुत जरूरी है लाइफ में कुछ अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए कि कैसे आपका स्पोर्ट्स में आना हुआ और किन किन चीजों को आपने किए हैं सर मैं जब फोर्थ क्लास में था उस टाइम से ही मैं फुटबॉल में खेल फुटबॉल खेलता था सर हुँ. और धीरे धीरे धीरे मैं क्रिकेट भी खेलता था फुटबॉल भी खेलता था लेकिन सब दोस्त जो मेरे थे जो ज्यादातर फुटबॉल ही खेलते थे वो बोलते थे कि क्रिकेट में कुछ नहीं है बड़े लोगों का गेम है तो उसमें कुछ आगे करियर नहीं है तो आप इस पर फोकस करो तो मैंने फुटबॉल पे ही पूरी तरह फोकस किया मेरा स्टडी वगैरह सब छोड़ के फुटबॉल में ही ज्यादातर इन्वॉल्व रहा सर मैं ज्यादा मतलब एग्जाम वगैरह भी मैं छोड़ देता था फुटबॉल के लिए <laughs> और मैं अपना बस फुटबॉल पे फोकस किया सर सर ओके okay. जी बहुत अच्छी बात आपने बताया आपने स्पोर्ट्स के बारे में इसके साथ ही मैं एक और बात पूछना चाहूंगा जब आप आपको क्रिकेट या फुटबॉल का जो बहुत ही अच्छा एक रुचि था और चार साल की उम्र से आप इन चीजों को करते थे तो आपको क्या लगता था कि क्या क्रिकेटर बनना है या फुटबॉलर बनना है आप क्या विजन लेके चलते थे सर मैं, मैं दोनों मेरे अच्छे गेम थे मैं अच्छा खेल लेता था दोनों हुँ. आ, लेकिन ज्यादातर मेरे को फुटबॉल में ज्यादा रुचि था तो फुटबॉल में ही मैंने सोचा कि अपना करियर बनाएंगे और फुटबॉल में ही मैं आगे आ, खेला सर अच्छा खेला अच्छे लेवल पे खेला अच्छे लोगों के साथ खेला और आज भी कुछ अच्छे लोगों के साथ जुड़ा हूँ फुटबॉल में भी मैं सर आ, कुछ अपने टीम के बारे में जो जो आपने अचीवमेंट किया है उसके बारे में बताइए विस्तार से बताइए कि से किया सर। मेरा खुद का जो मैं फाउंडर मेम्बर हूँ उस क्लब का उसके बाद पूना की दो लोकल टीम है सर मैं उसमें खेला उसके बाद मुंबई चला गया सर मुंबई में जाके कल से खेला उसके बाद सर आरसी बॉम्बे से खेला फादर एंगनल से खेला फिर उसके पास 2002 में संतोष ट्रॉफी खेला हूँ यही और मेरा एक FSI, India, है वो अकेडमी के जो मेरे हेड है जो इंटरनेशनल प्लेयर है अभिषेक यादव सन्मुगम वेंकटेश दीपक मंडल ये प्रोफेशनल प्लेयर है सर सब इंडिया लेवल के प्लेयर है इंटरनेशनल प्लेयर हमारे, अच्छा हमारे विद्यार्थियों को भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिल रहा होगा और जैसे की आपने कहा की बचपन से आपको फुटबॉल में काफी रुचि रहा क्रिकेट भी आप खेलते रहे बड़े चीजें और जैसे फुटबॉल की जो बातें आती है फुटबॉल जो है एक अलग थोड़ा सा क्या कहते हैं हमारे सब चीजें देखने के लिए थोड़ा सा लोग, ऐसे -ऐसे तो लोग फुटबॉल खेल तो खेला जाता है लेकिन चोट लगनी है तो लगी जाती है ऐसा हम कितना ध्यान रखे या कुछ रखे लेकिन कुछ छोटी सी मिस्टेक होती है जैसे हम लोग समझो हैड करने गए एयरबॉल लिया तो नाक में चोट लगता है सर से सर टकराता है तो वो सर वो अपना का बात है कब चोट लगेगा उसको बोल नहीं सकते लेकिन सर हम जितना हो सके अपना इससे खेले तो अच्छा है, से।, से। हाँ, एक उत्साह खेलना चाहिए से खेलना चाहिए, से खेलना चाहिए और हाँ। जीतने के उत्साह के साथ खेलते हैं हाँ, बात आपकी भी सही है लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन के लिए अगर हम लोग अटेंशन दें तो वो भी बहुत जरूरी है कभी कभी हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करने जाते हैं तो में हाँ, हाँ तो वो चीजें जो है कभी कभी हमें मार देती हैं या हमारे हेल्थ उसमें इंज्योर हो सकता है और इंजोर होने के बाद आपको जो है ब्रेकडाउन हो जाता है कुछ भी हो सकता है ना उसमें तो काफी लंबा टाइम आपका जो है बीच में गैप पड़ जाता है फिर से वापस रिकवर होके उसी पोजिशन पे आने के लिए आपको टाइम लगता है तो इसीलिए जरूरी है कि हमारे विद्यार्थी जो इस वक्त सुन रहे हैं स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी बनने के लिए एक तो आपको फिट रहना चाहिए सबसे पहला तो ये इम्पोर्टेंट रोल है और उसके साथ में आपको सिक्योरिटी के से तो तो चोट भी, भी लग जाती है तो वो अपना ही नुकसान हो जाता है कई कई बार ऐसा होता है कि मैं अचीव कर लूंगा ये आपका अंदर का जो पैशन है उसको बनाए रखिए लेकिन उसके लिए आप कुछ ऐसी चीजें ना करें जो आउट ऑफ द बॉक्स हो बॉक्स के अंदर हो और नियम पूर्वक हो वो ध्यान में रखिए और एक बात मैं पूछना चाहूंगा आपको जो अवार्ड्स मिले हैं इस क्षेत्र में उसके बारे में कुछ बताइए कि इसकी इस वजह से आपको अवार्ड्स मिले कहाँ कहाँ सर मैं जैसे इस ऑल इंडिया टूर्नामेंट खेलने के लिए जाता था से कल कोल्हा नासिक हुआ और अलग अलग स्टेट में जाता था सर में खेलने के लिए तो वहाँ पे मुझे बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बहुत बार मिल चुका है सर मेरे को क्यूँकि मैं सेंटर ऑफ खेलता था तो मेरे को बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं सर मार बार अलग अलग ऑल इंडिया टूर्नामेंट में अलग अलग स्टेट में okay, अभी किसकी तैयारी आप कर रहे हैं सर अभी तो मेरा खुद का टीम है मैं उसको प्रोफेशनल बनाने के लिए सोच रहा हूँ सर आई लीग वगैरह में डालने के लिए सोच रहा हूँ आगे का मेरा यही प्लान है की मेरा टीम जो है अभी बड़े लेवल पे खेलेगा आई लीग जो है जो इंडियन लीग होता है उसमें मेरा तैयारी चल रही है सर अच्छा अच्छा इसके लिए क्या तैयारी कर हैं किस तरह की बातें करनी Uh, सर बातें तो वही होती है सर प्रोफेशनल के हिसाब से हम लोग पहले तो हम लोग पंक्चर होते हैं टाइम के हम हमारे टाइम के अगर पंक्चर होंगे तो हम हमारे सिंसियर रहेंगे तो हमारी टीम आगे जाएगी अच्छा, और कुछ जो तो फाइनेंस की जो जरूरत जो है तो हमको फाइनेंसर की जरूरत पड़ती है तो फाइनेंसर से अभी बात चल रही है सर जैसे फाइनेंसियर एग्री होता है तो हम लोग हमारे टीम को प्रोफेशनल में लेके चले जाएंगे सर आलोक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आप समय है नंबर वन नाइनटी वन प्रशन सुनते रहो बसोरी में दीप जलाओ चरणों गणित शीर्ष झुकाओ वहा महाकवि तुलसीदास उस महाकाव्य की रचना कर रहे हैं जो हर युग में पूज्य रहेगा Namah Shiva Yo, Namah Shiva Yo, Namah Shiva. नमस्कार मैं हूं विश्व आप सुन रहे हैं इंडिया मधुबन नाइन सुनते रहो मुस्कुराते रहो ओम शांत हम दम मेरे मान भी कहना मेरे प्यार का अरे हल्का हल्का सुर्ख लगों पे रंग तो है का अरे मेरे ओके नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर अफसे इस कार्यक्रम में आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं जिनसे अच्छी बातें हो रही है और एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर है और अपनी टीम के साथ अभी जुड़े हुए हैं टीम को आगे बढ़ाने के लिए उनका जो सपना है वो उसके लिए काम कर रहे हैं और अभी वर्तमान में वो आ, समय पर उन सारी चीजों को करना चाहते हैं फाइनेंस से भी बातें चल रही हैं एक बार ये चीज़ें हो जाती तो उनका टीम फिर जो है हाई लेवल पे खेलने जाएगा तो आइए इसी विषय को तो लेकर आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हमारे आज के मुद्दे में जैसे कि हम लोग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बनने के लिए किन किन बातों की जरूरत होती है और कैसे हम स्पोर्ट्स में अपना करियर बना सकते हैं कितना कमा सकते हैं क्या ये आम विद्यार्थी को भी पॉसिबल है या नहीं सर पॉसिबल तो सब कुछ पॉसिबल है सर जब कुछ करना चाहे सब पॉसिबल है इस दुनिया में जो कुछ हम नहीं कर सकते वो भी कर सकते हैं अगर हम मुंह से इनके लिए निकले हैं कि हमको करना है तो करना ही है अगर ये एम लेके आगे बढ़ेंगे तो 100 और 10 परसेंट आगे जाएंगे सर लेकिन हम सोचेंगे आगे जा सकते हैं क्या नहीं जा सकते हैं क्या करे क्या नहीं ऐसा सोच से नहीं होता है सर आगे जाना सोच लिया है तो आगे जाना है तो जाना ही है इसके लिए स्पोर्ट्स में के फोकस के करना पड़ेगा उसके जी ये बहुत अच्छी बात आपने बताया फोकस होना चाहिए और आपका अगर लक्ष्य है आगे जाना तो क्या सकते हैं लेकिन इसके लिए जो पर्टिकुलर जैसे कि कोई चीज़ हमको करना है तो उसके लिए निडी होता है इन सारी चीज़ों का जैसे कि हम लोग अगर कोई कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं अच्छी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं तो हमें कुछ डिग्रियां लेके चलनी पड़ती है कुछ हमारे स्किल्स दिखाने पड़ते हैं उसके बाद ही हम उस पोजिशन पर या उस चीज़ को हम पा सकते हैं वैसे स्पोर्ट्स में क्या चीज़ें होनी चाहिए हमें और किस तरह से हम अपना करियर को शुरुआत कर सकते हैं सर अभी तो चार साल की उम्र से ही एकेडमी वगैरह सब हर जगह हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में चार साल की उम्र से एकेडमी वगैरह अच्छे अच्छे प्रोफेशनल कोच है अभी इंडिया में लाइसेंस वगैरह भी आ गया है हर कोई लाइसेंस वाले कोच है पहले ऐसा नहीं होता था ओनली जो सीनियर प्लेयर है जो खेले हुए होते हैं वही कोच होते थे लेकिन अभी लाइसेंस आने की वजह से बहुत भारत का जो इंडिया का जो फुटबॉल है बहुत आगे डेवलप हो रहा है सर बहुत आगे जा रहा है छोटे छोटे उम्र से ही अभी बहुत आगे बच्चे जा रहे हैं अभी आपने देखा होगा इंडिया में इंडिया ने होस्ट किया था 17 वर्ल्ड कप के लिए एक और बात हमारा स्टेट है जैसे मुंबई वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन उनके अंडर में जो भी जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट हो गया जैसे नासिक डिस्ट्रिक्ट हो गया नगर हो गया पूना हो गया कल्याण डिस्ट्रिक्ट हो गया जो भी है उनके अंडर हम लोग फॉर्म वगैरह फिलअप करके उनके इसमें जो भी फीस वगैरह है वो हम देखे हम लोग हमको सात दिन का टाइम रहता है सर दिन का हमारा कोर्स होता है सात दिन में हमारा डी लाइसेंस से स्टार्ट होता है डी के बाद छह महीने का गैप के बाद सी लाइसेंस होता है सी के बाद बी लाइसेंस होता है बी के बाद इंडिया का सबसे जो बड़ा लाइसेंस है ए लाइसेंस ए लाइसेंस होता है सर अच्छा इसमें क्या डिफरेंस बता सकते हैं हम लोग लाइसेंस में सर लाइसेंस में डिफरेंस ये है डी डी लाइसेंस जो हम लोग लोग बच्चे लो को ट्रेनिंग देते हैं चार से चार से चौदह साल के, के, के लिए और सी मीन्स उससे थोड़े ऊपर के लिए बी मीन्स उससे थोड़े ऊपर के लिए और ए मीन्स प्रोफेशनल जो आज जो प्रोफेशनल कोच है जो अभी आईएसएल वगैरह में जो कुछ कोचेस है वो ए लाइसेंस कोचेस अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आलोक शर्मा जी आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थियों को एक नई इंफॉर्मेशन मिला जैसे कि स्पोर्ट्स का जो कोच होते हैं उनको भी लाइसेंस लेना पड़ता है उसमें डी सी बी और ये ऐसे कैटेगरी होते हैं और वो एज बाइस होते हैं और लास्ट में एज है वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड सर्टिफिकेट लाइसेंस होता है जिसको हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं और कहीं भी आप कोच कोचिंग कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थियों को ये सारी बातें सुनकर अपने करियर इन स्पोर्ट्स के बारे में क्लियर होता होगा काफ़ी इन्फॉर्मेशन उन तक चली पहुँचने तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी इंडिया में भी बहुत है अगर हम बड़े नाम लेंगे सचिन तेंदुलकर होंगे और भी बहुत सारे सानिया मिर्जा हो गया आ, सोनिया हो गया ऐसे ये सारे लोग जो हैं एक अच्छे नाम पर हैं बहुत सारे लोग हैं जो स्पोर्ट्स की दुनिया में एक अच्छा करियर बना के एक अच्छा नाम भी बना चुके हैं मैं चाहूंगा कुछ लोगों के उदाहरण दीजिए जो आपके अपने फैंस हैं स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में से तो उनमें से कुछ लोगों का थोड़ा सा जो जिनको आपने समझा जाना पहचाना उनके बारे में बताइए सर मैं तो करीब से जानता हूँ एस वेंकटेशन वेंकटेशनमुगम वेंकटेश जो इंडिया टीम के अभी असिस्टेंट कोच है वो मेरे बहुत अच्छे मित्र है और वो अभी हाई लेवल पे काम कर रहे हैं सर और उसके बाद अभी से क्या वो अभी पूरे इंडियन फुटबॉल को जो है जो इंडियन फुटबॉल जो भी है उनके अंडर में सर अभी जो भी है वही करते हैं पूरा तो ये मेरे करीबी मित्र हैं सर तो इनसे ही मेरे, मेरे इनसे ये हुआ है सर सर इनसे हाँ, सर इसके साथ में कुछ और फीमेल जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में कुछ जानकारी आपके पास हो तो उनके बारे में बताइए सर मेरी एक स्टूडेंट है जो अभी इंडिया लेवल पे खेल रही है ऋतुजा गुणवंत नाम है उसका वो में में भी चार बार मेरे अंडर में खेल चुकी है अभी इंडिया टीम में की जब बात करते तो हेल्थ हमारा अच्छा होना चाहिए तो सबसे पहला बड़ा होता है कि आपका हेल्थ अच्छा है तो आप खेल सकेंगे ठीक नहीं है तो फिर आप नहीं खेल सकेंगे मंत्रा क्या है आप कैसे अपने हेल्थ को मेनटेन करते हैं हमारे थोड़े विद्यार्थी मित्रों को तो बताइए कि क्या कर सकते हैं हम अपने आप को फिट रखने के लिए किस किस तरह का जो खुराक है और किस टाइप के हम लोग जो हैं एक्सरसाइज कर सकते हैं जनरली हम लोग यही चीजें कर पाए सर, सर, मैं अभी भी मतलब डेली का मेरा 12 किलोमीटर का रन होता है सर उसके बाद में ग्राउंड पे आता हूँ पांच बजे उसके बाद स्ट्रेचिंग वगैरह करके फिर बच्चों लोगों को कोचिंग करके फिर मैं उनके साथ खेलता हूँ सर आपका खाना कैसा है हाँ डाइट नॉर्मल लेता हूं सर मॉर्निंग में एक गिलास दूध लेता हूं, दो केले खाता हूं। मैं अच्छा। राइस बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ अवॉइड करता हूँ अच्छा। स्वीट चाय वगैरह बिल्कुल नहीं लेता हूँ जूस वगैरह लेता अच्छा। डाइट में अच्छा। हाँ और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ इसलिए मैं अंडा वगैरह सब अवॉइड करता हूँ कुछ नहीं खाता हूँ सर मैं तो फिर हेल्थ कैसा रहेगा सर <laughs> सर मैं जूस जूस फ्रूट लेता हूँ मैं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें वही ताकत है जो अंडे में होती है अरे वो जो लोग लोग लो बोलते हैं नॉन वेज खाने से ये होता है ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं है सर वेजिटेरियन वेज़िटेर, वेजिटेरियन भी बहुत से फुटबॉल प्लेयर हैं, जो वेज वेज लेके भी आ, आज तक खेल रहे है, अच्छे फिट है बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र कई बार कहते हैं की और इस फिट रहने के लिए सब नॉनवेज करना पड़ता है तो ये आपने खारिज कर दिया कि आप वेजिटेबल जूस ले सकते हैं बहुत सारे फ्रूट्स हैं फ्रूट जूस ले सकते हैं सस् का जूस ले सकते हैं सूप ले सकते हैं इसमें भरपूर विटामिन होता है और कुछ आपको जो है थोड़े से डाइटिंग का जो चार्ट है आपको बना के रखना है ये दो तीन बार वेरीफाई कर सकते हैं आप पहले महीने में आपने जो डाइट लिया उससे आपको देखिए कितना आपका फिटनेस बढ़ा हुआ है दूसरे महीने में दूसरे डाइट्स आप लेके एक बार चार्ट बनाइए और तीसरे महीने में फिर से अपने हिसाब से आप बना के एक देखिए और तीनों चार्ट में से जो आपको अच्छा लगता है जो आपके कैपेसिटी में है जो आपके घर में आसानी से मिल जाता है उसको आप एक रेगुलर डाइट का चार्ट बना के रखिए और उसको फॉलो कर दीजिए क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको पता है कि मुझे क्या खाने से कितना मेरे को एनर्जी कितना फर्क हाँ, पड़ता है है और कितने कैलोरीज मेरे जो मेंटेन है, रहते हैं बर्न होते हैं वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगा एक जो है एक रेंडम चार्टो है आपके मन में होना चाहिए जिसकी वजह से आप कहीं भी जाते हो क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बनेंगे तो आपको एक जगह तो नहीं रहना पड़ेगा आपको अलग अलग जगह पे जाना होगा तो वहां पर आप इन चीजों को कैसे मेंटेन करते हैं और अगर आपके पास डाइट चार्ट होगा तो आप में तो आती है या कुछ कर लेंगे तो वो चीजें जो है बड़ी मुश्किल करती है खाना चाहिए हम भी खाते हैं हुँ। उसको हुँ। लेकिन वो कभी कभी रेयरली वो हमेशा के लिए नहीं लोग हमेशा ही उसको उसके आदि हो जाते हैं हमेशा ही वड़ा पाव खाओ दोसा खाओ इडली खाओ लेकिन वो टाइम टाइम पे टाइम टाइम पे सब कुछ करने से वो अच्छा है अच्छा। वो हमारे फिटनेस के लिए अच्छा है अगर ज्यादा ऑयली और ज्यादा स्वीट वगैरह जरा अवॉइड करेंगे तो इंसान अपने आप ही फिट रहेगा अलौक जी बहुत अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और जिस तरह से आपने डाइट के बारे में बताया अपना जो एक्सरसाइज के बारे में बताया रेगुलर नॉर्मल आपको जो है 40 45 या एक डेढ़ घंटा जो है आपको अपने लिए टाइम देना होगा फिजिकली और उसके साथ में आपको अटेंशन देना पड़ेगा अपने आहार पर अपने डाइट पर जिससे आप अपने मन और शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट हो जाएंगे और इसके बाद आगे की बातें हम लोग कर सकते हैं ये बहुत एक के मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें उनके पास हमेशा जो है एक जैसे कि बाहर होना चाहिए आपका फूड क्या है और आपको कितना घंटा जो है रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए तब जाके एक वर्कआउट हम, हम, हम, हम लोग जो जितना कैलरी बंद करते, करते हैं आ, उतना ही हमको उसके हिसाब से डाइट लेना पड़ता है जी जी आलोक जी बहुत अच्छी बातें हो रही है आपसे बातें करके मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है और काफी जो है जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं आप एकदम कॉमन मैन की तरह सब चीज़ें बता रहे हैं तो हमारे विद्यार्थी मित्रों को ये समझ में आ रहा है कि स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी क्या है और कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं तो इसमें जैसे कि हम लोग क्या नौकरी मिलती है या फिर हमें पहले परफॉर्मेंस देना है परफॉर्मेंस से कुछ मिलता है तो थोड़ा सा एक कैलकुलेशन बताइए कि हम लोग कहाँ सेट हो सकते हैं एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी बनने के बाद अगर हम पढ़ते नहीं है तो हमको जॉब मिलना नामुमकिन है अगर पढ़ते नहीं है तो उसके लिए हमको एक ऑप्शन है अगर हम स्पोर्ट्स में अच्छे हैं और हमारे पास अच्छे सर्टिफिकेट्स है तो जॉब कहीं पे भी मिल सकता है हाँ तो ये अच्छा हमारा खुद चाहिए कि उसके लिए हमको अगर हम लोग पढ़ाई नहीं करते हम लोग ने ओनली टेंथ पास किया हुआ है और लोग बोलेंगे टेंथ के बाद हमको जॉब मिल जाएगा ये लोगों का गलत फहमी है ऐसा कहीं पे भी कहीं लिखा नहीं है कि टेंथ के बाद हर किसी को जॉब मिलता है आजकल बहुत से पढ़े लिखे लोग मार्केट में घूमते हैं लेकिन किसी को जॉब आज तक नहीं मिला है लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन आपने लोगों ने देखा होगा स्पोर्ट्स पर्सन कभी भी खाली नहीं बैठता है स्पोर्ट्स पर्सन या तो कोचिंग करता है या तो अच्छे लेवल पे जॉब पे या तो रेलवे में है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं सेट है चलिए हलोक जी एक तो बात आपने अच्छी बताई कि अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दें सर्टिफिकेट जमा करें हर जगह परफॉर्म करें चाहे आप अपने सोसाइटी के लेवल में करें फिर अपने टाउन के लेवल में करें फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में करें फिर नेशनल में करें फिर इंटरनेशनल का भी आपको चांस मिलेगा उसमें भी आपका ये इन सारी चीज़ों को तो जब आप इस तरह से ग्राउंड टू द अर्थ आप आगे बढ़ते जाएंगे इसमें और इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि कोई भी चीज आपको ऐसे ही आसानी से नहीं मिलता है सर्टिफाइड व्यक्ति रहेंगे आप एक फेमस नाम होता है कंपनी का और आपका तो इसीलिए आपको थोड़ा सा शुरुआत में आपको जो है ग्राउंड टू द अर्थ काम करना पड़ेगा और जो नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के और अलग अलग जो टाउनशिप में डिस्ट्रिक वल पर भी जो प्रोग्राम्स होते हैं जो परफॉर्मेंस होते हैं कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें ग्रेजुअली आपको एंट्री करना है एंट्री करने के बाद आप उसमें जितना परफॉर्मेंस करेंगे उतना अच्छा ही है और कहीं आपको फर्स्ट सेकंड, थर्ड में रैंकिंग आता है तो सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वहाँ से आपकी जो है डिस्ट्रिक्ट से शुरू होकर फिर आप स्टेट लेवल पर खेलेंगे फिर स्टेट लेवल के बाद आप फिर नेशनल लेवल पर खेलेंगे तो इस तरह से अलग अलग जो लेवल हैं आप उनके सर्टिफिकेट बनाइए और सर्टिफिकेट बनाने के बाद आपको जो है एक अच्छा जो है आप करियर बना सकते हैं किसी भी कंपनी में आपको जॉब आराम से मिल जाता है और कैसे जैसे आलोक जी ने बताया कि रेलवे में बहुत सारे एम्प्लॉयज है जो इसी वजह से हैं तो चलिए आलोक स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स की वजह से इन लोगों को काम मिला हुआ है इन एक अच्छा नौकरी मिला तो ये सब तो है ही है इसके साथ में आप अपने सोसाइटी को भी बहुत कुछ दे सकते हैं स्पोर्ट्स बनने के बाद आपके यहाँ हेल्थी वातावरण बनेगा आपके यहाँ जो है सामाजिक तौर पे लोग हेल्दी रहेंगे अच्छे रहेंगे आपको एक अच्छे नज़रिया से देखेंगे तो एक प्लस पॉइंट है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग अगर सोचेंगे तो आप भी समझ सकते हैं टीवी में जो भी आजकल न्यूज़ कवरेज जो होता है स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी की काफ़ी होती है तो एक बहुत ही बड़ा एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास इसमें आपको अगर आना हो तो चलिए आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत अच्छी जानकारी देने के Thanks. लिए थैंक यू सो मच सर सर शुक्रिया चलिए दोस्तों आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में बस इतना ही और फिर अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात और कुछ इसी तरह की नई बातें आपसे करेंगे और अभी आपको अगर इसमें से कुछ लगता है कि कुछ कमी पेशी है अगर आप पूछना चाहते हैं तो चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह इस नंबर पर अपना नाम लिख के मैसेज करिए और फिर हम अगले एपिसोड में उसी सवालों को लेकर आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे और आप अपने जीवन में हमारे विद्यार्थी मित्रों अगर आप सुन रहे हैं अभी तो मैं चाहूंगा की आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करें अपना करियर में बहुत ही अच्छा है लिमिट है और आप अपने जीवन में खुश रहे मस्त रहे और अपना और देश का नाम रोशन करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और आलोक जी को दीजिए इजाजत सलाम नमस्ते